आध्यात्म रामायण आध्यात्मरामण अर्य सत्तर्गवाक्शरेण तस्व मे सन्तमर्हसी देवर क्रोशमागमनशंकया जगांवायुवेगेन सीताय सर विहाय सा नियम सीता पश्यद अधोमुखी पर्वतागे पञ्च सितान् पंच वानरान्जानना उत्तरीखंडेन विमुचा भरनाक बद्वा चिक्षेपराम कथय ती पर्वते तत गत्वा ग्रावण शांतपुरे रहस्येताम अशोक विपिनक्षिपत राक्षसी भी, भी प्रवृता मातृबुद्यालयत हे देवर मैंने तुम्हें वाग्बान मारे थे तुम मुझे क्षमा करना सीता जी के इस प्रकार रुदन करने से राम के आने की आशंका करता हुआ रावण उन्हें लेकर वायु के समान अति तीव्र वेग से चलने लगा इस प्रकार आकाश मार्ग से जाते हुए नीचे की ओर देखते हुए कमल नैना जी ने एक पर्वत शिखर पर पांच बा को बैठे देखा यह देखकर उन्होंने अपने आभूषण आदि उतारकर अपने दुपट्टे के टुकड़े में बांधे और यह कहकर कि राम को मेरा समाचार सुना देना पर्वत पर फेंक दिए तदनंतर रावण ने समुद्र पार कर लंका में पहुँच कर उन्हें अपने अंतपुर के एकांत देश अशोक मन में रखा और राक्षसियों से घेरे रखकर मात्र बुद्धि से उनकी रक्षा करने लगा दीना परिक्रम वर्जिता दुखेन सुष्यफला राम रामे विवलप्य माना सीता सीता राक्षस वृंद मध्य उस स्थान में अति कृष्ण और दीन वदना सीता जी सब प्रकार का श्रृंगार छोड़कर दुख के कारण अति शुष्क वदन और विह्वल होकर हाराम हाराम ऐसे विलाप करते हुए राक्षसों के बीच में रहने लगी इस श्रीमद आध्यात्म रामायणे वाम संवादे अरण्य कांडे सप्तम सर्ग अष्टम सर्ग सीताजी के वियोग में भगवान राम का विलाप और जटायुजी से भेट श्री महादेवाच रायानम हवा राक्षसम काम प्रतस्थे स्वाश्रम गूरा दर्सत आयांत लक्ष्मण लक्ष्मणं मुखे मुखेन परिशुष्यता राघव चिंतया बास स्वात्म महामति श्री महादेवजी बोले हे पार्वती इधर रामचंद्र जी जब कामरूपधारी मायावी राक्षस को मारकर अपने आश्रम पर चलने को प्रस्तुत हुए तो उन्होंने दूर से ही दीन और उदास मुख से लक्ष्मण को आते देखा तब महामती रघुनाथ जी मन ही मन सोचने लगे लक्ष्मण तन्न जानाती माया सीताम मायाकृताम ज्ञात्वा पैनम वंचयि शोचा प्राकृतो यथ यद्य हम दृढ़ भूत तुष्ण था तदा राक्षस तदा नाम वधोपाए कथम भवेत् लक्ष्मण को यह पता नहीं है कि मैंने माया में सीता बना दी है मैं यह जानता हूँ तथापि लक्ष्मण से यह बात छिपा मैं साधारण मनुष्य के समान शोक करूँगा यदि मैं उपराम होकर चुपचाप अपनी कुटी में बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसों के नाश का उपाय कैसे होगा यदि शोचाम तम दुख संतप्त काम को यहाँ तदाक्रमेणाचिव सीताम यसे सुरालयम रावण सकुलम भ सीताम स्थिता पुनः स्थाता नीता याताध्याम अहम मनुष्य भाव जामी भ्रमणा मनुष्य भाव मापन्न किंचित काल वसा माया मनुष्य से चरत शुण्वता मुक्ति सैद अभ्यास भक्त मार्गानुवर्ती दृष्टवा लक्ष्मण यदि मैं उसके लिए दुखातुर होकर कामी पुरुष के समान शोक करूंगा तो क्रमशः जी की खोज करता हुआ राक्षस राज रावण के जहाँ पहुंच जाऊंगा और उसे कुल सहित मारकर अपने आप ही अग्नि में स्थापित की हुई सीता को उसमें से निकालकर फिर तुरंत अयोध्या चला जाऊंगा। ब्रह्मा की प्रार्थना से मैंने मनुष्य अवतार लिया है अतः मैं कुछ समय पृथ्वी पर मनुष्य भाव से ही रहूंगा। इससे मुझे माया मानव के चरित्रों को सुनने वाले भक्त भक्तपरायण पुरुषों की अनायास ही मुक्ति हो जाएगी फ्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार निश्चय कर लक्ष्मण जी की ओर देखकर कर कहा किमर्थम आगत से तम शेता त्यक्वा मम प्रिया ने भक्षिता पी राक्षसे जनखात्मजाम लक्ष्मण तुम प्राण प्रिया सीता को छोड़कर कैसे चले आए अब राक्षसगण जनकनंदिनी सीता को हर ले गए होंगे अथवा उन्हें खा गए होंगे लक्ष्मण प्राजलिपाह सीताया दुर्वचो रुदन हा लक्ष्मणेती वचन राक्षसोत या त्य सदृश्वा गेत्वरा ब्रभी रुदती मैं प्रोक्ता देवी राक्षसभासितम् तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर रोते हुए सीता जी के के कह सुनाए वे बोले आपके वाक्य के समान राक्षस के कहे हुए हाँ लक्ष्मण उस शब्द को सुनकर सीता जी ने अति आतुरता से रोते हुए मुझसे कहा फौरन जाओ तब मैंने उन्हें समझाया कि देवी यह रघुनाथ जी का वाक्य नहीं है राक्षस का शब्द है हे सुच्मिते, सुच्मिते, सुच्मिते, तुम निश्चिंत रहो शांति साध्वी मया प्रोवाच माम पुनः दुर्वचो राब न वाच्यम पुराव मेरे इस प्रकार ढाड़स बंधाने पर भी साध्वी जी ने मुझसे जैसे दुर्वचन कहे हैं हे रघुनाथ जी मैं आपके सामने कहने योग्य नहीं हैं कर्णों धा निर्गत या तो समीक्षि राम सुण प्राह तथा कृतम अतः मैं कान मून कर वहाँ से आपको देखने के लिए चला आया इस पर श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण ठीक है तथापि तुमने उचित नहीं किया स्त्री भाषित सत्यम्वा त्यक्ता सुभाना नेता वा भक्षिता वा पे राक्षसे नात्र संशय जो स्त्री की बात को सत्य मानकर कर सुभानना सीता को छोड़ दिया इसमें संदेह नहीं अब राक्षस लोग या तो उन्हें हर ले गए होंगे या खा गए होंगे इत चिंता परो राश्रमंतरित्रा दुष्ठ जनकझ दुखित हाम प्रिय क्व गता क्विल इस प्रकार चिंता करते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी शीघ्रता से अपने आश्रम में आए और वहां जानकी जी को न देखकर अति दुखित होकर विलाप करने लगे हा प्रिय आज तुम पूर्वत आश्रम में दिखाई नहीं देती हो सो कहाँ चली गई हो अथवा मुझे मोहित करने के लिए विनोद से ही कहीं छिप रही हो इत्याचिन सर्व ना पश्य जानकिदा वन दिव्यकुत सीताम ब्रुवंतो मल्लभा इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होंने सारा वन छान डाला किंतु कहीं भी जानकी जी को न पाया तब वे कहने लगे अई वन देवियों बताओ मेरी प्राण बल्लभा सीता कहाँ है अरे मृग पक्षी और वृक्षों ही मेरी प्रिया को दिखाओ मृगा पक्षणों वृक्षा दर्शयंतो मम प्रियां बिल्वपन देव राम सीताम नकुत्र इस प्रकार विलाप करते हुए सर्वत्र सर्वज्ञ श्री रघुनाथ जी ने सी सीता जी का कहीं कुछ भी पता न पाया सर्वज्ञ सर्वता क्वापि आनंदो अचलो आनंदोप्यन्सोचता अचलोप्यनुवती निर्ममो निरहंकारो व्यखंडवा मम जाएत सीते ते विल दुखित अहो भगवान राम ने आनंद स्वरूप होकर भी सीता जी के लिए शोक किया निश्चल होने पर भी उनकी खोज में इधर उधर दौड़ते फिरे तथा ममता और अहंकार से शून्य अखंड आनंद स्वरूप होकर भी अत्यंत दुखित हो हे मेरी प्रिय हे सीते ऐसा कहकर विलाप किया एवं माया मनुचर न शक्तों मूढ़ा नाम यो मूढ़ति विधाम नहीं इस प्रकार माया का अनुसरण करते हुए श्री रघुनाथ जी अनासक्त होते हुए भी मूढ़ पुरुषों को आसक्त से प्रतीत होते हैं किंतु तत्वज्ञानियों को ऐसा भ्रम नहीं होता